महाभारत शांति पर्व एकोनवती तमोध्याय राजा के कर्तव्य का वर्णन भीष्मन भक्ष फलांडिंदुर्विशे तव ब्राह्मणा मूल फलम धर्म माहषिना भीष्मजी कहते हैं युष्टि जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे इसका ध्यान रखना चाहिए मनीषी पुरुष मूल और फल को धर्मतः ब्राह्मणों का धन बताते हैं इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं है ब्राह्मण न ब्राह्मणा पराधे न कथन चन ब्राह्मणों से जो बच जाए उसी को दूसरे लोग अपने उपभोग मिलावे। ब्राह्मण का अपराध करके अर्थात उसे भोग वस्तु ना देकर दूसरा कोई किसी प्रकार भी उसका अपहरण न करे विप्रश्चे त्यागमातेष्ठेद तिष्ठे आत्मथे वृत्ति करषित परिकल्प्या वृत्त राजन यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध न होने से दुर्बल हो जाए और उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका की व्यवस्था करे सचिनोप निवरते ब्राह्मण संसदी कस्मिन मर्यादाम इतने पर भी यदि वह ब्राह्मण न लौटे तो ब्राह्मणों के समाज में जाकर राजा उससे जो कहे ब्राह्मण यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये प्रजा वर्ग के लोग किसके आश्रय में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करेंगे असंशयम निवरते पूर्वं परोक्षं कर्तव्यं इतना सुनकर ही लौट आएगा यदि इतने पर भी वह कुछ न बोले तो राजा को इस प्रकार कहना चाहिए भगवान मेरे द्वारा जो पहले अपराध बन गए हो उन्हें आप भूल जाएं कुंती नंदन इस प्रकार विनय पूर्वक ब्राह्मण को प्रसन्न करना राजा का सनातन कर्तव्य है आहुरे भवेद भोग अवृत्याच तदाचरें लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोग सामग्री का अभाव हो तो उसे भोग अर्पित करने के लिए निमंत्रित करें। और यदि उसके पास जीविका का अभाव हो, तो उसके लिए जीविका की व्यवस्था करें। परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि ब्राह्मण में भोग इच्छा का होना संभव नहीं है कृषि गोरक्ष वाणिज्य नाम जीवन उम त्रय विद्या पशुपालन और वाणिज्य ये तो इसी लोक में लोगों की जीविका के साधन हैं परंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं वे ही यज्ञों द्वारा समस्त प्राणियों उत्पत्ति और वृद्धि में हेतु है। ब्रह्मा क्षत्र जो लोग उस वेद विद्या के अध्यना अध्यापन में अथवा वेदोक्त यज्ञ यज्ञयागा कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं वे डकैत हैं उन डाकुओं का वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है शत्रु जय प्रदार युद्धस्व समेह भूतरव कौरवनंदन नरेश्वर कौरवनंदन तुम शत्रुओं को जीतो प्रजा की रक्षा करो नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और समरभूमि में पूर्वक लड़ो संरक्षा पाल ये द्राजा स राजा राज सतम ये, ये कैचिता रक्ष तैरर्थो ते नास्ति कश्चर जो रक्षा करने के योग्य पुरुषों की रक्षा करता है वही राजा समस्त राजाओं में शिरोमणि है जो रक्षा के पात्र मनुष्यों की रक्षा नहीं करते उन राजाओं की जगत को कोई आवश्यकता नहीं है सदैव राजोधब्यम सर्वलोह का मनुष्यान एव मानव युधि राजा को सब लोगों की भलाई के लिए सदा ही युद्ध करना अथवा जिसके लिए उद्यत रहना चाहिए उसके लिए उद्यत रहना चाहिए अथवा मानव शिरोमणि नरेश शत्रुओं की गतिविधि को जानने के लिए मनुष्यों को ही गुप्तचर नियुक्त करें भ्य पर पुनरा परेभ्य स्वां से पालयन नि्यता युद्धिठिर जो लोग अपने अंतरंग हो उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से सदा अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों की बाहर के लोगों से और समस्त आत्मीजनों की आत्मियों से सदा रक्षा करते रहो राजन सर्वं, आहुर सो राजन रक्षस्व तुम सब और से अपनी रक्षा रक्षा करते हुए इस सारी पृथ्वी की रक्षा करो क्योंकि विद्वान पुरुषों का कहना है कि इन सब का मूल अपना सुरक्षित शरीर ही है किम छिद्रम को संगो में अभिपात कुमाश्रिय दोष कौन कौन सी सी दुर्बलता है है है है किस किस तरह की है? और और ऐसी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई है? और किस कारण से मुझ पर दोष आता है इन सब बातों का राजा को सदा विचार करते रहना चाहिए अतीत दिवस पृथ्वी मनुसारे कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए जाने जान ये वृत्तम प्रशंसनते नवा पुनः कश्चिद्रोचे जनपदे कच्चिराष्ट्रे चमे यश उनके द्वारा यह भी पता लगाना चाहिए कि यदि सबसे अब से लोग मेरे बर्ताव को जान ले तो उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं क्या बाहर के गांव में और समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है धर्मज्ञान धृतिमता संग्रामयीना राष्ट्रेतु ये न जीवंती ये तुराज न जीविना अमात्याम से च चर्व ये चा भी प्रशंसेयुर्नंदेयरथवान सर्वां सुपरणताे युधिशि युद्धिर जो धर्मज्ञ धैर्यवान और संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं जो राज्य में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो मंत्रीगण और तटस्थ वर्ग के लोग हैं वे सब तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा तुम्हें सबका सत्कार ही करनी चाहिए एक नर्वेशा न शक्यम तात रोचा मित्रमथो मध्यम सर्वभूत भारत तात किसी का कोई भी काम सबको सर्वथा अच्छा ही लगे ऐसा संभव नहीं है भरत नंदन सभी प्राणियों के शत्रु मित्र और मध्यस्थ होते हैं युधिष्ठिरुआच तुल्यबा बलाना च तुल गुणरपी अधिक कस्य पूछा पितामह जो बाहुबल में एक समान है और गुणों में भी एक समान है उनमें से कोई एक मनुष्य सबसे अधिक कैसे हो जाता है जो अन्य सब मनुष्यों पर शासन करने लगता है भीष्म वाच अधिन आशी विषा क्रोधा भजंगान भुजगा इवजी ने कहा राजन जैसे क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े सर्प दूसरे छोटे सर्पों को खा जाते हैं जिस प्रकार पैरों से चलने वाले प्राणी न चलने वाले प्राणियों को अपने उपभोग में लाते हैं और दाढ़ वाले जंतु बिना दाढ़ वाले जीवों को अपना आहार बना लेते हैं उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार बहुसंख्यक दुर्बल मनुष्यों पर एक सबल मनुष्य शासन करने लगता है एक प्रमत्त सदा शत्रोजुधि भारुंड सदृशा शे ते पतंती इन सभी हिंसक जंतुओं तथा शत्रु की ओर से राजा को सदा सावधान रहना चाहिए क्योंकि असावधान होने पर ये गिद्ध पक्षियों के समान टूट पड़ते हैं नो दिजंत करार्जताल पेड़ श्रमाह ऊंचे या नीचे भाव से माल खरीदने वाले और व्यापार के लिए दुर्गम प्रदेशों में विचरने वाले वैश्य तुम्हारे राज्य में कर के भारी भार से पीड़ित हो उद्विग्न तो नहीं होते हैं करारा पीड़िता ये राग्याम वह धुरम राज किसान लोग अधिक लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि ही राजाओं का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी भरण पोषण करते हैं इतो दत्ते न जीवंते देवा पितृगणा तथा मानसो रग रक्षा से, से तथा इन्हीं के दिए हुए अन्य से देवता पितर मनुष्य सर्प राक्षस और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है यह मैंने राजा के राष्ट्र के साथ किए जाने वाले वर्ताव का वर्णन किया इसी से राजाओं की रक्षा होती है पांडु कुमार इसी विषय को लेकर मैं आगे की बात कहूँगा श्री महाभारती शांति पर्वड़ी राजधर्मानुशासन पर्वी राष्ट्रगुप्त एक नवनवती तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र की रक्षा विषयक नवासीवां अध्याय पूरा हुआ